प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा जीवन में सच्चाई को कैसे स्वीकार करें समाधान साधक को अपने जीवन में सच्चाई स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है इसके बिना जगत में तो काम चल सकता है परंतु परमार्श में काम चलने वाला नहीं है आजकल जगत में सच्चाई ढकती जा रही है और दिखावा अधिक हो रहा है जैसे कपड़ा सूज से बना है इसमें रंग बिरंगे फूल भी दिखाई दे रहे हैं पर वहाँ सूत ही सच्चा है क्योंकि उसके बिना कपड़ा नहीं बन सकता फिर भी रोज़ देखते हैं कि लोग रंग बिरंगे कपड़ों की ओर ही आकर्षित होते हैं क्योंकि दृष्टि माया पर है रंग पर है सूत पर नहीं आज विज्ञान ने गुलाब का फूल बनाया है परंतु सुगंधी कहाँ गई माया के विकास से सच्चाई ढकती जा रही है जिसने इस शरीर का निर्माण किया है जो हमारी सासों को चला रहा है उससे बढ़कर हमारा संबंधी या हितैषी कौन हो सकता है यही सच्चाई है साधक जब जीवन में इसे स्वीकार कर लेता है तब उसका जीवन कर्तव्य प्रधान हो जाता है उसका आधार ईश्वर हो जाता है और अंत में उसी की विजय भी होती है साधक को परमात्मा के नाम का जप करते रहना चाहिए चौबीस घंटे में क्या क्या, क्या किया प्रतिदिन सोने के पूर्व परमात्मा के सामने उसका हिसाब रखे हिसाब किताब भी कमजोर क्यों न हो फिर भी निवेदन करें छोग्य शांदोग, छोग्योपनिषद में कथा आती है कि नारद जी सनत कुमार जी के पास जाकर बोले भगवान मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए सनत कुमार जी ने कहा अच्छा यह बताओ कि आप क्या क्या जानते हो तब नारद जी ने कहा मैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद नक्षत्र विद्या ज्योतिष भूत विद्या तंत्र विद्या इत्यादि जानता हूँ कु, सनत कुमार जी ने कहा आप तो सब कुछ जानते हैं फिर मैं क्या उपदेश करूँ नारद जी ने कहा भगवान मैंने सुना है कि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको शोक मोह इत्यादि नहीं होते हैं पर मुझे तो होते हैं इसका मतलब अभी मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है देखो इसे कहते हैं सच्चाई स्वीकार करना एक बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं जिनके लाखों शिष्य हैं एक दिन वे, वे एक विरक्त महात्मा से एकांत में मिले और कहा महाराज हमारा प्रचार प्रसार तो बहुत अधिक हो गया पर मन में शांति नहीं है इसके लिए कोई उपाय बताइए विरक्त महात्मा ने कहा देखिए आपने अभी तक जो कुछ भी किया है वह अशांति का ही उपाय है शांति का नहीं अब मैं आपको शांति का उपाय बताऊं भाष्यकार भगवान कहते हैं वागवैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैद्यम विदुषाम तद्वत् भुक्तय न तो विवेक चूड़ामी किसी व्यक्ति की वाणी में ऐसा सामर्थ्य हो होता है कि वह शब्दों की झड़ी लगा देता है दुनिया को आकर्षित कर लेता है इसके अंदर शास्त्र वाक्यों का अर्थ करने की अति कुशलता है परंतु ऐसे विद्वानों की विद्वता भोग के लिए हो सकती है मोक्ष के लिए नहीं चमत्कार ऐश्वर्य भोग के लिए सहायक हो सकते हैं पर परमार्श के लिए तो बाधक ही हैं परमार्श में यदि किसी को आगे बढ़ना है तो उसको सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि परमेश्वर का आश्रय लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता जो आदत बिगड़ी है उसको सुधारना ही पड़ेगा निंदा स्तुति करने की आदत छोड़नी पड़ेगी इसके लिए संतों के पास बैठना पड़ेगा सत्संग सुनना पड़ेगा तभी जीवन में सच्चाई स्वीकार करने का सामर्थ्य आएगा